सोलह तो आश में तुम सबका प्रजाप्ति हूँ प्राजाप्ति ही कुल श्रेष्ठ संतानों वाले बनो संबंध क्या है संबंधों पर ही ये दोनों या खड़ी है संबंध कितने प्रकार के होते हैं पति पत्नी का संबंध जो जैसे हम गृहस्थ जीवन कहते हैं जो सभी संबंधों का आधार है आज के समय में संबंधों का मतलब बदल गया है पहले लोग एक दूसरे के लिए ही जरते थे एक दूसरे की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेते थे एक दूसरे के मन को वे है जानने वाले थे उनके एक दूसरे के विचार हृदय औपचित्ता एक समान रहने वाले थे जिस प्रकार से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर एक पानी के परमाणु को बनाते हैं जो जीवन का मूल आधार है जीवन का सर्वप्रथम विकास जल में ही हुआ था ऐसा माना जाता है ये जल दो तो अनुओं के मेल ऐसी बनता है दो अनु स्त्री पुरुष के समान है जिनको हम पति पत्नी कहते हैं ये भले ही दो अलग शरीर है लेकिन उनकी मानसिक स्थिति एक समान होती है दोनों के शरीर में अंदर है पुरुष शरीर आक्रामक है जबकि स्त्री शरीर शांत है जिस प्रकार से सूर्य है पुरुष के समान और स्त्री पृथ्वी के समान है इसी प्रकार से पानी में जो दो अनु है उसमें हाइड्रोजन के समान गर्म और जवनशील है जबकि ऑक्सीजन सरल शांत और ठंडा है इन दिनों विपरीत तत्वों में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है लेकिन जब दो भौतिक पदार्थ मिलते हैं तब उनके द्वारा कोई तीसरा नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है पहले ऐसा नहीं था ये जीवन जो संसार के सभी वर्णों का मुख्य स्रोत है इन गृहस्थों के द्वारा ही और सभी संबंधों का आधार भूत स्तंभ खड़ा होता है ये जब तक सच्चे और वफादार रहते तो इनके द्वारा ही और भी संबंध में रिश्तों में पवित्रता और सच्चाई रहती है जिस प्रकार से, यदि सूर्य अपना स्वभाव बदल दे तो क्या होगा जो वह गर्मी देने वाला है वह ठंडी देने कार्य करने लगे तो क्या यहाँ पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव है या फिर पृथ्वी जब गर्म होने लगे सूर्य के समान तो क्या होगा क्या यहाँ पर जीवन का रहना संभव होगा दोनों ही स्थिति में जीवन का ही सर्वनाश हो गया या सूर्य ठंडा हो जाए या फिर पृथ्वी गर्म हो जाए ये इन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसके द्वारा एक नया तत्व उत्पन्न होगा जिसका कार्य होगा मृत्यु के सृजन यही बात जल के अनुओं के साथ भी है जो ऑक्सीजन का स्वभाव शांत है गर्म हो जाए और हाइड्रोजन शांत ठंडा हो जाए तो भी जीवन का सर्वनाश ही होना निश्चित है जल नहीं होगा अग्नि होगी जो जीवन उत्पादन के लिए सहयोगी तत्व नहीं है इसी प्रकार से जब पुरुष का स्वभाव बदलता है वे शांत होता जा रहा है और स्तरी गर्म होती जा रही है जो आज के युग के में हो रहा है आधुनिकता के नाम पर औदे आक्रमक बन रही हैं, पुरुष शांत और मंदबुद्धि होते जा रहे हैं, निरंतर जिसका प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है इससे भौतिक परिवर्तन शारी रूप से नहीं हो रहा है लेकिन रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जो बहुत सूक्ष्म है इससे जो तीसरा तत्व उत्पन्न जीवन का हो रहा है उसमें जीवन कम हो रही है वह निरंतर मृत्यु को उपलब्ध हो रहा है जो उत्पन्न हो रहा वह पहले से ही मृत्यु तत्व की अधिकता के साथ हो रहा है अर्थात ये जो जीव उत्पन्न हो रहा है इन गृहस्थों के द्वारा ये संक्रमित चुका है इसके अंदर से जीवन का ज्ञान पूर्णतः लुप्त हो चुका है ये बहुत गंभीर और खतरनाक स्थिति है इस जीवन के लिये जो स्वभाव से ही पहले था, वे हर ज्ञान का वाहक बन चुका है जैसा कि पहले लोग जीवन से भरपुर होते थे वे बहुत अधिक शिक्षित या शब्द ज्ञान वाले नहीं होते थे इसके बाद भी वे लोग जो आविष्कार कर चुके थे जिसका आज के युग में वैज्ञानिकों पूर्णतः गया नहीं है उदाहरण के लिए ऐसे की प्रमाण मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि पहले के लोगों के पास हमारी तरह गया विज्ञान का साधन नहीं था इसके बावजूद उन लोगों ने जीवन को लम्बाजिया और बीमारियों से मुक्त रहते थे वे हर ग्रह से दूसरे ग्रह पर आते जाते थे और पहले बहुत ग्रहों पर लोग रहते थे वे ब्रह्मांड की यात्रा करने में सक्षम थे वह पृथ्वी और दूसरे ग्रहों से आत्मिक संबंध स्थापित कर लेते थे वे सूर्य पर भी यात्रा करने में समर्थ थे वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम भौतिक वस्तु कहते हैं उनसे भी संबंध बना लेते थे और उनके अपने मन के मुताबिक ढाल लेते थे जैसे एक पुष्पक विमान था जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ऐतिहासिक शास्त्रों में मिलता है वह विशेष प्रकार का विमान था जो मन की इच्छा से चलता था उसमें कितने ही आदमी बैठ जाए फिर भी उसमें बैठने के लिए स्थान हमेशा खाली ही रहता था वे हाथ में उनके आधार पर अपने को बड़ा और हल्का कर सकता था वे हाँ प्रकाश की गति से यात्रा करके एक ग्रह से दूसरे स्थान पर आ जा सकता था पहले लोग अपने शरीर को मन के मुताबिक बड़ा और छोटा कर सकते थे वे आकाश हाँ में उड़ सकते थे जमीन में प्रवेश कर सकते थे मन के संकल्प मात्र से वे अपने शरीर को किसी दूसरे शरीर के रूप में परिवर्तित कर सकते थे जैसा कि हम आज देखते हैं कि जो मानव जिस शरीर के साथ जन्म लेता है उसी शरीर के साथ वह मरते समय तक रहता है जबकि पहले लोग अपने शरीर को पक्षी के समान या किसी और प्राणी के शरीर के समान कर लेते थे और बहुत कुछ जो हम सब बाज शब्द ज्ञान के चलते फिर थे इंसा किलो पेड़िया के समान है फिर भी अपंग और परेशान पशु के समान जीवन जीने के लिए विवश है संबंध का मतलब हम गलत निकाल रहे हैं आज के युग में संबंध का मतलब है दो अब दो नहीं रहे वे एक हो गए हैं अपने मन और आत्मा के स्तर पर जिस प्रकार से पानी के दो अनुक जीवन रूप जल की बूंद को बनाते हैं जिसे कोई योग कहते हैं ये एक संबंध है इस योग के आविष्कार की जरूरत योग ऋषि को क्यों पड़ी इसके पीछे कारण है कि मानव अपने जीवन और गयन के स्तर ऐसी निरंतर नज गिरता जा रहा है उसके गयन के विकास के लिए लेकिन इससे मानव का विकास नहीं हुआ उसका निरंतर हराश ही होता रहा आज का मानव स्वयं को भौतिक विकास के साथ समृद्ध और सम्पन्न करने की आकांक्षा रखता है जैसा कि उसको शिक्षित किया गया है यद्यपि अधूरी समृद्धि है क्योंकि इस समृद्धि ने मानव को मानव से जोड़ने का काम नहीं किया हालांकि मानव और मानव के बीच में दूरियां अवश्य बढ़ा दी है ये योग नहीं है ये व्योग कहा जाएगा इसका मतलब ये कि आज जिसे हम संबंध कहते हैं वह है लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बजाय तोड़ने का कार्य कर रहे है यहाँ जो पृथ्वी पर मनुष्य बनाने की प्रक्रिया जब से प्रारंभ हुई है ये गलत है इससे मनुष्य अभी तक एक भी नहीं बन पाया है। जानवरों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चा और वास्तविक मानव कैसे उत्पन्न होगा क्या इसकी कोई संभावना है केवल एक संभावना है वे वह कि हम स्वयं मनुष्य बने हमें बनाने वाले हमेशा हमसे दूसरे है वे हमें नहीं जानते हैं वे स्वयं को भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं उनका संबंध स्वयं से नहीं है तो वे हमारा संबंध स्वयं से कैसे कराएंगे